षद खंड प्राणायाम की विधि उसके प्रकार फल एवं विनियोग का वर्णन है प्राणायाम क्रम वक्षे सांस्कृत सुन साधन प्राणायाम प्रोक्तौ तो पूरक कुंभक वर्णत्र आत्म प्रोक्ता रही पूरक कुंभक सा साणव प्रोक्त प्राणायामस्तु तन्मयः भगवान दत्तात्रेय जी ने कहा हे सांस्कृत अब मैं तुम्हारे लिए प्राणायाम का क्रमशः वर्णन करता हूँ इस विधि का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो इन तीनों पूरक कुंभक एवं मृतक के द्वारा जो प्राणों का संयम पूर्ण होता है उसे ही प्राणायाम बतलाया गया है प्रणव के तीन वर्ण आकार उकार तथा मकार है उन्हें क्रमशः पूरक रेचक एवं कुंभक से समानता रखने वाला कहा गया है इन तीनों वर्णों के समूह को ही ओंकार बताया गया है इस कारण से प्राणायाम भी प्रण ही है इंडिया पूरी शन सो अकार तत्में पूरी तम धारिये पश्चात तो षठ्या उकार मृतम संस्मत प्रणव जपेद ये तबदारे जप तत्पर पूरी तमहत येत्न्म करेनाल शन पिंगल त्र द्वांसमणायामो भव तत सेसेंदा नारी के माध्यम से वायु को शनै शनै अंदर की ओर खींच करके उदर में धारण करें उस पूरक काल में सोलह मात्राओं का प्रयोग करें और श्रेष्ठ आकार का ध्यान करें तदनंतर उदर में भरी हुई उस वायु को कुछ समय तक अंदर धारण किए रहे उस समय चौसठ मात्राओं जितना समय लगाकर उकार प्रधान ओंकार का जप करें जब तक संभव हो सके तब तक जप में मन को एकाग्र करके वायु को आत्मसात किए रहे तत्पश्चात विद्वान पुरुष बत्तीस मात्राओं का समय लगाकर मकार प्रमुख ओंकार के भाव सहित पिंगला नाड़ी के माध्यम से सने सने धारण की हुई वायु को बाहर निकाले इस प्रकार से यह एक प्राणायाम हुआ इसी भांति नित्य अभ्यास करते रहना चाहिए पुनः पिंगलयापुर यह मात्र षोडश तथा आकार मूर्तिमरेदाग्र मानसह धारियेत पूरी तम विद्वान्णव संज पन्वशी उकार मूर्ति सध्याय चत मात्रया इसके पश्चात पुनः पिंगला नाड़ी के द्वारा वायु को शनय शनय अंदर खींचते हुए सोरश मात्रा से आकार स्वरूप प्रणों का ध्यान मन को एकाग्र करके करना चाहिए जब वायु पूरी तरह से उदर में भर जाए तब विद्वजन मन एवं इंद्रियों को अपने वश में रखते हुए चौसठ मात्राओं से उकार के ध्यान सहित ओंकार का जप करते हुए वायु को अंदर धारण किए रहे मकारादे जेदयानल एवे पुनः कुरिया विद्या पूर्व बुद्धिमान एवं सम्य से निम प्राणायाम मुनीस्वर एवं अभ्यास तो निम षणमा ज्ञानवान भवे तत्पश्चात बत्तीस बत्तीस मात्राओं से मकार का ध्यान करते हुए ईड़ा नाड़ी के द्वारा शनै शनै वायु को बाहर निकाल दे बुद्धिमान मनुष्य इसी तरह बार बार अभ्यास करे हे श्रेष्ठ मुनीश्वर इस तरह से प्रत्येक दिन प्राणायाम का अभ्यास निरंतर करते रहना चाहिए इस प्रकार से प्रतिदिन अभ्यास करते रहने से साधक मात्र छः मास में ही ज्ञान संपन्न हो जाता है वस्राद्रम्ह विद्वां सस्मा सभ्यसेभ्यासर तो निधर्मनृत प्राण संयम ज्ञाक्ति बाह्या पूर्ण वादे पुरको सह संपूर्ण एक वर्ष तक लगातार ऊपर कही हुई विधि से प्राणायाम करने से साधक को अविनाशी ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है अतः प्राणायाम का नित्य ही अभ्यास किया जाना चाहिए जो पुरुष योग के अभ्यास में संलग्न रहकर सदैव अपने धर्म के पालन में लगा रहता है वह पुरुष प्राणायाम के द्वारा ही सद्ञान रूपी प्रकाश को प्राप्त करके संसार सागर से मुक्त हो जाता है वायु को बाहर से खींचकर कर उधर के भीतर भरे जाने की प्रक्रिया को पूरक कहा गया है जल से परिपूर्ण कुंभ को भाति वायु को उधर में स्थिर किए जा रहना ही कुंभक कहा जाता है और उसे फिर उधर से बाहर निकालने की क्रिया को रेचक कहा जाता है प्रस्वेद जनको यस्थ प्राणायाम सुशोधम कंपनम मध्यम विद्यादुत्थान्योत्तम विदोह पूर्व पूर्व प्रकुर यदुत्थान संभव संभवतुत्तमें प्राज्य प्राणायाम सुखी भवे जिस प्राणायाम के करने से शरीर में पसीना आ जाए उसे सभी प्राणायामों में निम्न श्रेणी का माना गया है यदि प्राणायाम करते समय शरीर काटने लगे तो उसे मध्यम श्रेणी का प्राणायाम कहा गया है और यदि प्राणायाम के समय में देह ऊर्ध की ओर उठता हुआ सा लगे तो उसे उत्तम कोटि का माना गया है जब तक ऊपर की ओर उठने की अनुभूति वाले प्राणायाम की सिद्धि प्राप्त न हो जाए तब तक पूर्वोक्त विधि से दोनों तरह के प्राणायामों का ही अभ्यास करता रहे ऊपरयुक्त उत्तम श्रेणी के प्राणायाम के पूर्ण हो जाने पर ज्ञानी मनुष्य सुखी हो जाता है प्राणायाम चिंत तो शुद्ध होती सुब्रत चित्ते शुद्धे चिती चित्ते शुद्धेशु साक्षा प्रत्योतिव्यवस्थित प्राणचि संयुक्त पराणाम पर महात्म देहशस्ोत्तिषते तेना रेच रेचकम पूरक मुक्तुंभकमित्यम अभ्यसेन हे सुव्रत प्राणायाम के द्वारा चित्त पवित्र हो जाता है एवं उस पवित्र चित्र में अंतः प्रकाश स्वरूप शुद्ध आत्म तत्व का धीरे धीरे साक्षात्कार होने लगता है प्राणायाम में सदा रत रहने वाले श्रेष्ठ पुरुष का प्राण चित्त के साथ संयुक्त होकर परमात्मा में स्थित हो जाता है और उसका शरीर कम धीरे धीरे ऊपर को उठने लगता है इस प्राणायाम से ज्ञान को प्राप्त करके वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है रेचक एवं पूरक से मुक्त होकर विशेष रूप से कुंभक का ही प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए सर्वपनुक्त सम्यक ज्ञानमुया मनोजवत्वोति पलितादी ज प्राणायाम जनिष्ठ से न किंच दुर्लभम तस्माप्रयत्न न प्राणायान समभ्यसे इस प्रकार से नित्य प्राणायाम करने वाला योगी सभी तरह के पापों से मुक्त होकर श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह मनुष्य मन के सदी वेगवान एवं मनोजयी हो जाता है बालों का पकना एवं अन्य दोष भी नष्ट हो जाते हैं प्राणायाम में अटूट निष्ठा रखने वाले मनुष्य के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है अतः मनुष्य को पूर्ण प्रयत्नशील रहते हुए प्राणायामों का अभ्यास करना चाहिए विनियोगा प्रवक्षा प्राणायाम से सुब्रत संध्य ब्रम्ह काले मध्या सदा बाह्य पूरी दोदरण ना सागृहिना मध्ये पादुष्टे च धारिये हे सुव्रत अब हम प्राणायाम के विनियोग विशेष प्रयोग तुम्हें बतलाते हैं दोनों संध्याओं के समय में अथवा ब्राह्म मुहूर्त में या फिर मध्यान्ह काल में सतत बाह्य क्षेत्र की प्राण वायु को अंदर खींचकर उदर में धारण करने तथा उदर में घ्री के अग्रभाग में नाभि के मध्य में तथा पैर के अंगूठे में उस प्राण वायु के स्थापित करें सर्वरोग विर्मुक्त हो जीवर सतम नर नाशाग्र धारणा ना द्वापे जितो भवती शुभ्रता सर्वरोग मध्ये तु निवृत्ति ऐसा सभी तरह के रोगों से मुक्त हो जाता है और सौ वर्ष तक जीवन धारण किए रहता है श्रेष्ठ व्रत को निष्ठा पूर्वक निभाने वाले मनुष्य ध्राण इंद्रिय के अग्रभाग में धारण करने से प्राण वायु पर विजय को की प्राप्ति हो जाती है नाभि के मध्य भाग में प्राणवायु को धारण करने से सभी तरह के रोगों का समन हो जाता है हे विप्र पैर के अंगूठे में वायु को स्थित करने से शरीर में हल्कापन आ जाता है जिहया वायुमाकृष्य य पिभे सत्यम नर श्रमदाहमुक्तो योगी निरोगता मितयात जिह्वया वायुमाकृष्य जिह्वा मुहि निरत पिभेत मृतम व्यग्रम सकलम सुखमापन योग का अभ्यास करने वाला जो भी पुरुष सदा जिहवा के मध्य माध्यम से वायु को खींचकर सदा पीता रहता है वह थकावट एवं जलन की पीड़ा से मुक्त होकर सदैव निरोग बना रहता है जिहवा के द्वारा प्राण वायु को ग्रहण करके जिहवा के मूल भाग में ही रोक दे तथा शांत भाव से भावात्मक अमृत पान करे ऐसा करने से वह मनुष्य सभी तरह के सुखों को प्राप्त कर लेता है इडया वायुमाकृष भूर्म्य निरोधेदमृत शुद्धते ही सह जो पुरुष ईड़ा नारी के द्वारा वायु को खींच करके उसे भावों के मध्य में स्थिर करता है तथा भावना भावनापूर्वक विशुद्ध अमृत को ग्रहण करता है वह सभी तरह के रोगों से मुक्त हो जाता है येद तत्व तथा पिंगल नाभव निरोध ये तेना ब्याध भी मुचते नैदिक तत्व की ज्ञाता हे सांस्कृतिक मुने इला एवं पिंगड़ा नाड़ी के द्वारा वायु को खींचकर उसे यदि नाभि केंद्र में स्थित किया जाए तो उससे भी पुरुष सभी तरह के ब्याधियों से मुक्त हो जाता है